के पंख की एक और पेशकश। दिव्य दृष्टि दिव्य दृष्टि के शर्द संसार में प्रस्तुत है प्रेरक प्रसंग पगडी चौड़े रास्ते ने पास चलती पगडंडी से कहा अरे पगडंडी मेरे रहते मुझे, मुझे तुम्हारा अस्तित्व अनावश्यक सा जान पड़ता है। तुम, तुम मेरे आगे, आगे पीछे जाल सा पगडंडी ने, ने, ने भोले से कहा नहीं जानती जान जान जान जान जान तुम्हारे रहते लोग मुझ पर क्यों चलते हैं एक के बाद दूसरा चला और फिर तीसरा इस तरह मेरा जन्म ही अनायास, अनायास और अकार हुआ है रास्ते ने दर्द के साथ कहा मुझे तो लोगों ने बड़े, बड़े यत्न से, से बनाया है मैं अनेक, अनेक शहरों गांवों को जोड़ता चला जाता हूँ पगडंडी आश्चर्य से सुन रही थी सच लेकिन मैं तो बहुत छोटी हुई तभी एक विशाल वाहन घर घर आकर रास्ते पर रुक गया सामने पड़ी छोटी पुलिया के एक तरफ बोर्ड लगा था बड़े वाहन सावधान पुलिया कमजोर है वाहन एक भरी हुई यात्री गाड़ी थी जो पुलिया पर से नहीं जा सकती थी पूरी गाड़ी खाली करवाई गई। लोग पगडंडी पर चल पड़े पगडंडी पुलिया वाले सूखे नाले से जाकर फिर उसी रास्ते से मिलती थी उस पार फिर यात्रियों को बैठाकर गाड़ी आगे बढ़ गई रास्ते ने एक गहरा निःश्वास छोड़ा रे पगडंडी आज मैं समझा छोटी सी छोटी वस्तु वक्त आने पर मूल्यवान बन जाती है मुझे अपने आप में घमंड नहीं करना चाहिए अभी आप सुन रहे थे प्रेरक प्रसंग पगडी वाचक स्वर भारती परिमल